भागवत कथा दशम स्कंध सकट और त्रिणावर्त उद्धार राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं की है वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की तृष्णा भाग जाती है मनुष्य का अंतकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तजनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझे, तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यलोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएँ की हैं अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्छित एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी गाना बजाना हो रहा था उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साधवी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे नंदरानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया उन्हें अन्न वस्त्र माला गाय आदि मुँह मांगी वस्तुएँ दीं जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य सम्पन्न कर लिया तब यह देख कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है अपने पुत्र को धीरे से सया पर सुला दिया थोड़ी देर में शाम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तन पान के लिए रोने लगे उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही तन्मय हो रही थी इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पाँव उछालने लगे शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया उस छकड़े पर दूध दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियाँ और दूसरे बर्तन रखे हुए थे वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए उसका जुआ फट गया करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी, वे सब और यशोदा रोहिणी नंदबाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए वे आपस में कहने लगे अरे यह क्या हो गया यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे उलट दिया है इसमें कोई संदेह नहीं परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया ठीक ही है वे गोप उस बालक के अनंत बल को नहीं जानते थे यशोदा जी ने समझा यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है उन्होंने अपने रोते हुए लाड़े लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तन पिलाने लगीं बलवान गोपो ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई ब्राह्मणों ने हवन किया और दही अक्षत कुश तथा जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते झूठ नहीं बोलते दंभ ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम सामरिक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुसी सी गौवें वे गौवें वस्त्र पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया यह बात स्पष्ट है कि जो वेद और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता एक दिन की बात है सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलाल रही थी सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए वे उनका भार न सह सके उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई त्रृणावर्त नाम का एक दैत्य था वह कंस का निजी सेवक था कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया उसने ब्रजरज से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति हर ली उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं काफ उठी सारा व्रज दो घड़ी तक रज और तम से ढका रहा यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे उस समय त्रिनाव्रत ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है वही दशा उनकी हो गई वे पृथ्वी पर गिर पड़ी बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ी आईं नंद नंदनंदन शाम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ आंखों से आंसू की धारा बहने लगी वे फूट फूट कर रोने लगी इधर त्रिणावट भवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया वह अधिक चल ना सका तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया उसकी आँखें बाहर निकल आई बोलती बंद हो गई प्राण पखेलु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा वहाँ जो स्त्रियाँ इकट्ठी होकर रो रही थीं उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक, एक अंग चकनाचूर हो गया ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत हो त्रिपुरा सूर गिर चूर चूर हो गया था भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे यह देखकर कर गोपियाँ विस्मित हो गई उन्होंने झटपट वहाँ जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया बालक मृत्यु के मुख से शकुशल लौट आया यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था फिर भी वह बच गया इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ वे कहने लगे अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए सच है साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है हमने ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा प्याऊ पौसला कुआं बावली बाग बगीचे आदि पुरत यज्ञ दान अथवा जीवों की भलाई की थी जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएँ घटित हो रही हैं तब आश्चर्यित होकर उन्होंने बसदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया एक दिन की बात है यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी वे वास्तल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झड़ता जा रहा था जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी उसी समय श्री कृष्ण को जभाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा उसमें आकाश अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल दिशाएँ सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु समुद्र द्वीप पर्वत नदियाँ वन और समस्त चर, चराचर प्राणी स्थित हैं परीक्षित अपने पुत्र के मुख में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृगसावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आँखें बंद कर लीं वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए